प्रपादाजिम सौभाग्यम गीतवस्त्र सरस जनयन सर्वदा शु प्रसन्नम चापम शुना जानकुस्तुराम Those of the man. ंड समाप्त हुआ जहां देखा को सकता श्रीराम जीव से सब कुमान करो सबकी लंका से चले और प्रयागराज और फिर इस सिद्धालत की तक पहुंच करें हनुमान को भेजा गया है अयोध्या में समाचार मिलाने के लिए हर जी को बता करके उनका हाथ ला करके हनुमान जी अभी लौके नहीं है में भगवान श्रीराम हैं उस पर विमान परारूढ़ अभी मार्ग नहीं है इसके मुझे की वंदना करते हैं तो विमान करारूढ़ रामदान कैसे सुंदर हैं वो वर्णनिश्चित है ये कांड जो भी है उत्तरकांड है इसका नाम उत्तरकांड उत्तरकांड पिछले अध्यायों में जहां की जो पूरी कथा चलती रही तो क्षमताएं तो बीच में आती है तो लोगों के मन में प्रति रहे उन सब प्रश्नों को अपने तो तो मन में नोट करते रहे और जब उत्तर उत्तरकांड आया तो अब समझ तुम्हारे मन में जितने प्रश्न थे अब उनका हम उत्तर देते हैं इसलिए उत्तर उत्तरकांड उत्तर उत्तरकांड में सब लोग अभी सत्य प्रथा सुनते रहे हैं उनके तो सत्य उत्तर सुन हैं अब देखो इनके ये ग्रंथ तो साधारण ग्रंथ नहीं है ऐसे ऋषियों के मुंगियों के ऐसे लोगों के लिखे हुए हैं जो तो एक प्रकार कह सकते हैं कि अन्य लोगों के मन को भी जानने वाले तो किसके मन में किस प्रकार की शंकाएं उत्पन्न तो हो सकती हैं किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं उनको जानते हैं और जान करके उनका उत्तर भी समाधान भी कर देते हैं उत्तर देने की प्रथा इस प्रकार की है कि वो कोई न कोई पात्र प्रश्न करता है और फिर उसके प्रश्न के उत्तर में उत्तर भी दे देते हैं ये क्रम इस प्रकार चलता है ऐसा बोलते हैं कि हम उत्तर काम प्रारंभ कर रहे हैं तो जैसे हमने भी बोल दिया है उस प्रकार से लेकर बोले वो तो है बोलता वो अपने प्रकारांतर से जैसे ही साहित्य की प्रथा है तो उस प्रकार से वो बोलता है और वैसे ही उनका उत्तर भी तो बोलता है तीसरी बात ये कि अभी तक भगवान के चरित्र में वो दक्षिण के सामने हो रहे थे लंका तक पहुंच गए थे वहाँ रावण को तो राणव जो महाराज इसके कारण से एक अब उत्तर की दिशा को तो मारने की बात है अयोध्या की तरफ चलते हैं तब कृष्ण भगवान उत्तर की तरफ चलता है इसलिए उत्तर की कथा समय दक्षिण की कथा समाप्त हो गई उत्तर की कथा है अपने साहित्य में उत्तर और दक्षिण के बारे में ये भी है कि उत्तर के मन और दक्षिण के मन निकृष्ट में देखते थे कि चरिता ने सीता जी को बताया कहा कि हमने सपने में देखा है कि राम का चल हुआ है गदी पर बैठा हुआ है और दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है कि मैंने उसका बिना समझे जा रहा है दक्षिण के महीने अधिक और बिना उत्तर के महीने हैं विकास उत्थान उत्तर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि मैंने अब विकास तो की आगे बढ़ा जब तक की मोह रुचि रावण नहीं मरता तब तक आध्यात्मिक विकास कहां से हो सकता है इसलिए अब आध्यात्मिक विकास की सूचना इसलिए उत्तर उत्तरकांड उत्तर दिशा भी है और उत्तर के मैंने विकास भी है और उत्तर के मैंने प्रश्न का उत्तर भी ये सभी अर्थों में ये उत्तर उत्तरकांड सबसे बड़ी महिमा ये है कि उत्तरकांड में वेदांत का वर्णन बहुत है कथा कम है सिद्धांतों की बात ज्यादा है इसलिए ये कहते हैं कि अंतरिक मानस का बालकांड काजी भी बालकांड का भी प्रारंभ और उत्तरकांड और उत्तरकांड का भी उत्तर भाग ये सब मिलाकर कर कोई तो व्यक्ति समझ ले समझो सब तुम्हारा समझ लिया क्योंकि ये जो के लिए दो भाग विशेष रूप से समझने के लिए ज्ञानियों के लिए उपयोगी है उनको तो ध्यान देना चाहिए समझना चाहिए इसी भाव को ध्यान में रख करके ये उत्तरकांड है उसी का मंगलाचरण है तो मंगला चरण भी उसी प्रकार का है जैसा की उत्तरकांड वैसे ही मंगलाचरण मंगलाचरण भी अब मोर से निवृत्त होने के बाद जबकि परमात्मा का कैसे स्मार ध्यान करे उसका चिंतन करे कैसे उसको प्राप्त करे ये मंगलाचरण में भी इसकी सूचना है कहते हैं भगवान श्री राम जी का ध्यान करो वो पुष्प विमान पर आरोप हैं। केकी कंठावे नीलम वो केकी के कंठ के समान उनका श्याम वरण है केकी के मन मोर कंठ के मन मोर का गला तो रंग है जैसे मोर का गला जिस रंग का है उसी रंग का शरीर भगवान श्री राम जी का है भगवान श्री राम जी जिस पुष्प भगवान पर आरूप है ये भी मोर जैसा है इसकी बनावट मोर के समान आगे की उसकी आकृति सब मोर का मुख वैसी करके कर्तन जैसा और उसका पीठ वाला भाग उसमें सपैटने का स्थान इस प्रकार का यह यूपी विमाम के रूप भगवान बैठे हुए, हुए है और उनका इस स्मरणाचार आता है कि मोर का जैसा गंठमर ऐसे भगवान श्री राम जी का भी अच्छा मर शरीर के ही गंठावनी और ये भगवान श्री राम जी साधारण मंत्र नहीं है आप देख चुके शंकर की भी वंदना कर गए ब्रह्मा जी जी उनकी वंदना कर गए और वो सब कह गए की भगवान आप तो पर परमात्मा ही है इंद्रदेव ने भी आकर के ऐसी ही वर्णन देवताओं ने भी अन्य आकर के भगवान की वंदना की इसलिए भगवान जो राम है सुरवर समस्त देवताओं में भी श्रेष्ठ आदिदेव थे आदिदेव सुरुपुरातन ऐसे कर लगते हमारे देवताओं में भी प्रथम देव माना मुख्य देव भगवान है नारायण फिर अब बाकी अन्य देवता सब उनके अंश इसलिए उनको सुरवर दे दिया चिन्हम और उनके हृदय में विप्रपादाब्य चिन्होदित है वित्र का चरण का चिन्ह और वो चरण भी कमल विक्र के चरण कमल भगवान के हृदय में विद्यमान चिन्ह इससे ये, ये मालूम होता है कि भगवान जी वो कितने उदार हैं उनका जो है वो मित्रों का चरण चिन्ह हृदय में धारण होना कहीं उस कथा को सूचित करता है जिसमें कि समस्त ऋषियों ने ये पता लगाया कि सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है जो तो इंद्र भगवान के पास गए और उनको जब उन मारी तो भी भगवान को क्रोध नहीं आया अब देखो व्यक्ति महान कौन है उसका लक्षण ये है सबसे महान भगवान क्यों है पर्रम परमात्मा क्योंकि वहाँ काम क्रोध नहीं छाती में लात मार दी तो भी क्रोध तो नहीं आया और उन्होंने उनके पैर पकड़ करके मित्र के पैर पकड़ करके मलेकारे आपके से चरण समझ बड़े कोमल है और हमारी ऐसी जैसी छाती बजरेगी इसमें आपका पैर लग करके बड़ा दुखा होगा खंजना गया होगा लालच को थोड़ा क्रोध न करके कथा भाव की दर्शाते है इसके माने ये जो क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति है झंझलाने वाले हैं, बार बार क्रोध करने वाले हैं, खनफनाने वाले हैं चक वाले हैं, ये सब अठम प्राणी बहुत ही निम्न कोटि के है व्यक्तित्व का विकास हुआ ही नहीं देखो इसको है की इसी प्रकार के शास्त्र में और साहित्य में जो शिक्षा होती है इस प्रकार से शिक्षा दी जाए जब भगवान में जो गुण बताया जा रहा है वो गुण गुण है कि जो व्यक्ति अपने आप में समझता है अल्पबुद्धि का अधम प्राणी पापी तारकी प्राणी वो अपने समझे कि हम बड़े समझदार हैं हमारे गुण बड़े अच्छे हैं इसलिए कहते हैं कि देखो भगवान भी समझें कि वो हो विक्र चरण चिन्ह हृदय धारण किए दूसरी बात ये भी है एक कथा बार बार पित्र चैन की तो बार बार आशीर्वे की प्रसन्न जगह जगह भगवान की उल्लेख रहा है वहाँ पर ये बात हो चुकी है कि प्रमुख मित्र जो है वो हो उनकी भी अपनी महिमा है विप्रम की महिमा इस बात में है कि वो जो भगवान की वाणी है भगवान का जो उपदेश है शिक्षा है वेद उस ज्ञान को ये धारण करने वाले हैं और इस ज्ञान का सारे समाज में प्रचार प्रसार करने वाले हैं इसीलिए वो विप्रे हैं वेदपाठी अवेद विप्रा जो वेदों का अध्ययन करे शोध विप्र वो कोई चाहे जन्मजात वित्रवार दूरखण क्रोधी और चाहे तो वो भी है वो भगवान के चरण करते भवे विद्र जब विलोक इस प्रकार के हों तो शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले हों और उन शास्त्रों तो का को उपदेश भी देने वाले हों तो सब समाज में उसका देश का प्रचार भी करने वाले हों सब विष्ठ और ऐसी विप्रता पर ही विप्रलोक समाज के आधार है क्योंकि संस्कृति धर्म सदाचार नीति ये सब इन्हीं की चलाई चलती है अगर ये अपने धर्म का पालन नहीं करते तो समाज में लैकता उठ जाती है धर्म उठ जाता है सदाचार उठ जाता है और सब समाज दूषित हो जाता है इसलिए चित्रों का जो महत्व है वो भगवान अपने पक्ष में चर्ण चिन्ह रख सूचित करते रहते हैं जब जब इस बात की बात याद या दिलाई जाएगी या ब्रह विप्रता आदि चिन्हम तब तब चित्रों को अपने कर्तव्य का आधार होगा की हमको तो क्या जा करना चाहिए हमारा कर्तव्य क्या है हमारा जीवन के लिए हम जर्थ में अपने आप को चित्र मानते हैं वित्रता कुछ कहते लिए जाइए भगवान चरण के अपने हृदय में धारण किए हुए अपने कहते हैं शो शोभा के भगवान शोभा के विधान है अत्यंत तो सुंदर है भगवान तो भगवान की सुंदरता का वर्णन इसलिए करते हैं कि सुंदरता जो है वो सुंदरता प्रेम और आनंद की यही बात है जहाँ सौंदर्य है वहाँ आनंद है सौंदर्य सहेज ही सुख देने वाला है प्रेम भी सहेज ही सुख देने वाला जहाँ प्रेम प्राप्त होता वहाँ सुख लगता है और आनंद तो सीधा आनंद सुख तो आनंद है ही है उस तो आनंद का ही एक रूप है प्रेम एक रूप है सौंदर्य तो भगवान सुंदर स्वरूप है और प्रेम निधान है और आनंद निधान है और यही हर व्यक्ति को चाहिए भी किसी से व्यक्ति से पूछो तुम क्या चाहते हो आनंद ही चाहता है सुख ही चाहता दुख को नहीं चाहता इसके माना ये है कि व्यक्ति जो हो भगवान को ही चाहता है और क्या चाहता है भगवान ही आनंद निधान है वही प्रेम निधान है इसलिए चाहता भगवान को ही है लेकिन कभी कभी लोग ऐसे निरीश्वरवादी होते हैं खरे साल में भगवान भगवान नहीं देख मानता जहाँ भगवान अगवान भरे तो उनकी तो बुद्धि का दिवाला निकलो वो समझते ही भगवान कैसे कैसे उनसे पूछो कि तुम आनंद चाहते हो नहीं चाहते सुख चाहते हो नहीं चाहते प्रेम चाहते हो नहीं चाहते हो यहां से तो कुछ चाहते है तो बस चाहते हो भगवान को चाहते हो क्या चाहते हो इसी का नाम तो भगवान है इसी बात में नहीं समझ पाते थे और जो फिर इतनी बात भी नहीं जानता फंडामेंटल अपने साहित्य सिद्धांत का यह वो व्यक्ति फिर इच्छा करेगा शास्त्रों की इच्छा करेगा शास्त्र किसी को तो दुख देने के लिए थोड़ी इसी आनंद को प्राप्त कराने के लिए साहित्य की इच्छा करेगा शास्त्रों की इच्छा करेगा ज्ञान की उपेक्षा करेगा परमार्थ की उपेक्षा करेगा यह तो इसी किसी अविद्या के कारण अज्ञान के कारण होता है लापरवाही पकतेगा शास्त्र प्राप्त होकर के श्रवण करने का अवसर प्राप्त होकर के कानू गठी लगा ले उंगली लगा ले बना दी क्या करती उसको उल्टी सूझता तो ये देखते हैं कि इस प्रकार की स्थिति समाज में देखी जाती है संसार में देखी जाती है तो शुरू कहते हैं भगवान को देखो जब स्मरण करो सौभाम भगवान सौंदर्य निधान है तो आनंद का स्मरण करो आनंद निधान है निर्गुण ब्रह्म आनंद निधान है और सगवृत ब्रह्म सौंदर्य निधान है एक ही बात में दो बातें छोड़ो तीत वस्त्र भगवान पीले वस्त्र धारण किए पीताम्रधारी भगवान है इसलिए उनका स्मरण चलाते हैं तीर्थ वस्त्र सरस जनम और जैसे उनके सुंदर में भगवान श्री राम जी के विशाल नेत्र कमल के समान कोमल उनमें करुणा है दया भाव है ये भगवान का उनका स्वभाव भगवान का है कारुणिन करुणा निधान दया निधान उनके नेत्रों से ही प्रेम प्रकट होता है कि सबके ऊपर दया करने वाले जय विश्वास से उनका वैध भाव इसी से उनका देश भाव है सबका हित कल्याण चाहने वाले ऐसे भगवान सरस्व जनैन सर्वदा सुख प्रसन्न और सदा प्रसन्न रहने वाले ही नहीं सुख प्रसन्न सुखमने जैसे ही प्रसन्न रहने वाले सदा आनंद मन प्रसन्न नहीं रहने वाले। तो भगवान नाम को दिखाते हैं उनके सर्वत्र जो वो बाल काल से ही जहाँ भगवान का वर्णन आता है वहाँ सब वहाँ से की प्रसन्नता की कैसे भगवान प्रसन्न रहते हैं बार बार उसका उल्लेख आता है। अभी यहाँ जब अब ये जो है उत्तरकांड तो आ गया यहाँ पर भगवान का प्रसन्न वतन भगवान का स्मरण करते हैं प्रसन्न रहने वाले अयोध्या कांड में भगवान को देखते हैं जब भगवान जो है वन को चल देते हैं वनवासी हो जाते हैं अयोध्या छोड़ करके जाते हैं तो वहां ये बात बार बार कही जाती है कि बार तो आदेश हुआ उनको राज्य का राज सुनाए दीन बनवासु सुनाया तो राज्य मिले और दिया भयो सुनमय हरस विसाधु अब सुनकर के राज्य मिलेगा सुन करके हर्ष भी नहीं हुआ और दूसरे दिन तन को जाने का आदेश हुआ तो प्रयोग नर्ष विषाद दोनों है ये साम्य अवस्था सिद्धि की इसी को कहते हैं योग से संसिद्धि योगी लोगों का चित्र जब नियंत्रण में आ जाता है तभी स्थित होती है हर्ष विषाद कुछ भी नहीं तभी साम्यावस्था हर समय शांत मन हर ये जो जोशी वही लक्ष्मण का दिखा दिया उनको ये सर्वदा सुप्रसन्न सदा प्रसन्न रहने वाले प्रसन्नता ज्ञान कथा विभिषे कर तथा नम्रम ले बनवा सु दुखता अकेत नहीं हुई और बनवास मुखमुता नहीं आई इसी बात लोग कहते हैं सदा प्रसन्नम अब शंकाएं तो इस प्रकार से होती हैं वो तो उत्तरकांड इसलिए है कि भगवान राम सीता हरण हो गया तो चलोने लगे गिलाप करने लगे तो कृष्णता तो कांड नहीं तो कर है तो अब उसका उत्तरकांड में उत्तर देखना उसका ऐसी शंका छोड़ दी जाती है तो उत्तर आएगा भगवान राम को जब वहां पर सीता हरण हो गया तो गिलाप करते हैं एक मानवीय लीला करते हैं कि मनुष्य इस प्रकार की स्थिति आ जाती तो है, है तो कैसे होता है कैसे दिलास करता होता है वो भगवान ने दिखाया लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर को चलने पर तो नारद जी आ गए और नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और कुश्न से खा तब भगवान राम तो नारद जी ऐसी के बात करने दे अरे वही जहाँ हो रहे थे सीता के में नारद जी मिल गए हंस बात कर देने उनका विश्वास कैसा था लक्ष्य मतलब सर्वदा सुप्रसन्नमानाजापम हाथ में धनुषाण भी नाराज बाड़े कठिन कराल बाण को नाराच कहते हैं नाराज चातम चापन धनुषाण जी भगवान हाथ में काल का भी जो रक्षण कर जाए ऐसे पर काल सारे विश्व का रक्षण कर जाता है। देश काल सारी जगह की रचना क्या देश काल के अंतर्गत मैंने काल को धोखा जाता है सारी दृष्टि समाप्त हो जाती काल खिला जाता सुना तो लेकिन उस काल का भी काल परमात्मा उसका भी हर करती काल काल मैंने परमात्मा में पहुंच करके काल का चित्र लिंग हो जाता कैसाण तो नाराजावम कभी निकम और भगवान के साथ में कभी नहीं कर अब उसमें पुस्तकारूढ़ हैं तो उनके साथ साथ तो अनुमान अंगद सुग्रीव आदि बहुत से ये सब छवि जो आरूढ़ है उस पुस्तक विमान पर सभी बैठे हुए ये सब मुख्य मुख्य बांधर है जितने हैं ये सब भगवान के साथ अगर क्या जा रहे हैं तो कहते जो भगवान के साथ ये भी सब दिलाते हैं कि देखो ये सब भगवान के भक्त हैं सेवक है ये सब तो भगवान जो है अपने सेवकों से उनके परिकर से घिरे हुए वे सब उनकी सेवा में बिगड़े हुए दूसरी बात ये कि भगवान की महिमा ये है कि उनके सानिध्य में आकर के पानव की जैसे भी मनुष्य से भी श्रेष्ठ से सेवत्व जैसी गति को प्राप्त हो जाते हैं बानरों की बानवता छूट गई बानवरों की चंचल की संचलता छूट गई उनकी बुद्धि की जड़ता समाप्त हो गई से जैसा स्वभाव हो गया और मनुष्यों से भी बढ़ करके भक्तों का ज्ञानियों का ये गति प्राप्त हो गई बानवरों को तो देखो परमात्मा के निकट पहुंच करके व्यक्ति का कैसे विकास होता है ये बानवरों का कृत्य दिखा करके बता दिया इस प्रकार की बहुत कथाएं हैं जिसमें कि चाहे मनुष्य हो पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे जाति में हीन हो चाहे स्वभाव संस्कार विहीन हो ये सब आध्यात्मिक साधना के द्वारा ये परमात्मा का चिंतन करके ये भगवान की सेवा करके स्मरण करके साथश्रेष्ठ हो गए मुक्ति के अधिकारी हो गए परम भक्ति के अधिकारी हो परमानंद की प्राप्ति हो ऐसे सुंदर अध्यात्मिक है ऐसी सुंदर अध्यात्म साधना है सबरी जैसी स्त्रियों का स्थान निषाद जैसे पुरुषों का उदाहरण केवट जैसे लोगों का इनका उदाहरण अहिल्या जैसी स्त्री का जिसने निष्ठा को साप दे दिया जिसने पत्थर हो जाएगी वो शापनी अहिल्या जैसे उनका उदाहरण देखो किसी प्रकार के तो उदाहरण बंधड़ों का भालुओं का भी है जो शक्तिशाली हो गए जो इतने बुद्धिमान हो गए ऐसे ज्ञान धान भक्त हो गए ये सब भगवान के संसद से हो गए तो इनसे ये प्रेरणा लेनी है कि आध्यात्मिक कैसी महिमा में है इसका आदर के साथ सेवन करना चाहिए तो कई विपरीतम बंधुना दिव्यमानम और बंधुनात्म तो लक्ष्मण से सात करना लक्ष्मण जी उनकी सेवा में खड़े हुए हैं भगवान श्री राम जी सीता जी को तो सिंहासन के ऊपर विराजमान हैं और लक्ष्मण जी सिंहासन के पीछे खड़े होते हैं भगवान की सेवा में उनकी रक्षा में उनकी सेवा में सब कर रहे थे इसलिए कहते हैं बंधुना से पे मानव भाई उनकी सेवा कर रहे हैं यहाँ भाइयों की प्रीति को दिखाया रिपोर्ट ये सभी भाई भगवान के लक्ष्मण तो की है इस प्रकार के भगवान की सेवा करने वाले भरत शत्रुघं और उनमें भ्राप्त प्रेम परम मात्रा में है बहुत तो से ऐसा प्रेम न राम के परिवार में देखा गया और न सुग्री के परिवार में देखा गया लोग भाई बंधु थे लेकिन उनका प्रेम ऐसा नहीं देखा तो पहले भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुजन लाइन ये दिखाते हैं कि देखो देखिए स्वंधु किस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं यह किस प्रकार से व्यवहारिक जीवन का भी सूचक है पारिवारिक जीवन का भी सूचक है की परमात्मा तो व्यक्ति इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करके दिव्य से तो होता ही है लेकिन व्यवहार काल में वो किस प्रकार से अन्य सब लोगों के साथ में व्यवहार में शांत प्रेम उर्वरक सघन भाव साथ में रहता है वह महारिकता तो में ऐसा तो थोड़ेगा ज्ञाप नि और व्यवहार में झगालू किसी के पत्ती कहते है। हैं कि नौ नित्यम जानकेशम ऐसे भगवान श्री राम जी जन उनको नौम नि नमस्कार करते हैं प्रणाम करते हैं जानकेशम भगवान श्री राम जी के वो जानकी शब जानक की पति भगवान श्री राम जी की ताकत भगवान श्री राम जी हैं उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं रघुवरम ये सिर्फ भगवान श्री राम जी जो है रघुवर बर, है रघुवरम अनिशम नवनीत हम जिंदा तुमको प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम जी जो रघुवर है जानकी हैं, उनके चरणों में हमारा प्रणाम है पुष्पकार रामम और वो पुष्प विमान पर आ हैं आगोड़े कहा इस प्रकार से इसमें है भगवान के स्वरूप का स्मरण करने के लिए जब भगवान की वंदना करते हैं उनके गो गाये जाते हैं तो इस प्रकार के स्कूल बहुत उपयोगी है ये, ये भगवान के स्वरूप का वर्णन स्वभाव का वर्णन ये सब कसम स्तुतियों में होना चाहिए जिससे की उसी प्रकार के भगवान के हृदय में स्मरण आ रहे हैं भगवान ऐसे है जब हृदय में भगवान आमे उनका स्मरण आ तब उनसे वंदना की उनके चरणों में वंदना है ये बात करती है यदि हम भगवान के स्वरूप का गुण महिमाओं का स्मरण नहीं करते केवल वंदना वंदना करते हैं तो वंदना हवा में उड़ जाती है निराधार जिसकी वंदना कर रहे हैं जिसकी वंदना कर हैं उसका हृदय में स्मरण भी होना चाहिए ये नियम इसलिए इनमें समय भगवान कैसे उनका शरीर सुंदर कैसा है कैसा पीताम्बर है कैसे धनुष्मान है सीता जी है लक्ष्मण जी है निकट जी सब है इस प्रकार तुम उनके स्वरूप का स्मरण करके तब स्मरण आएगा अगला श्लोक और भगवान श्री राम जी की वंदना गाय देखिए कौशल इंद्र पद कंज मंजुल चांदी कर सरोज लालितो चिंत मन भ्रंग संगीलो इसमें कौशलेंद्र कौशल नरेश भगवान श्री राम जी हैं हधकंज उनके चरण कमल मंजुलो उनके चरण कमल मंजुल हैं कोमलम और कोमल इस श्लोक में भगवान राम नहीं भगवान राम के चरणों की बंदना है केवल चरणों की बंदना इसलिए भगवान के चरण कहते हैं कोमल है और मंजुल है कमल के समान है और अज महेश बंधित और उनको जो है अज शंकर जी चरण अज ब्रह्मा जी और